वलय दुर्बलवासुखी भवो भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतन रुचये जलधरुचे गोपवधिदुकूलचौराय तस्में नम संसारमीरह से बीजा शंकर शंकरचार्यं सूत्रवास्य वंदे भगवरो गुरात्मे दिन मूर्ति विभागिने व्योमेहाय दक्षिणाूर्त नमः शांति शांति शांति व्यतिरक व्य विभिचार का लक्षण समझे क्या था व्यतिरको अभाव स्वभावत वृत्ति कार्य को किसको कहा गया कारण स्वभावत वृत्ति ये वृत्ति कौन होगा कौन कार्य तो स्वभावत वृत्ति अगर कार्य हो जाएगा तो स्वभावत वृत्ति कार्य है जिसका किसका व्यविचार का उस व्यभिचार को क्या कहेंगे वृत्ति कार्य अच्छा और अन्य व्यभिचार का लक्षण क्या हुआ महेश जी अभाव कार्यक्रम स्व so, पद से किस को लेंगे इंद्रजी कारण स्व so, अभाव स्वरण वृत्ति अभाव, so, अभाव प्रतियोगी अभाव प्रतियोगी कार्यक जब व्यक्ति व्याप्ति में सो अभाव स्व वृत्ति कहते हैं सो अभाव अर्थात कारण का अभाव में अगर कार्य रह जाएगा तो इसको कहेंगे व्यतिरिक्त व्याप्ति ऐ सॉरी व्यतिरिक्त व्यभिचार और व्यतिरिक्त सहचार कब कहेंगे जैसे उन्हें लक्षण व्यतिरिक्क व्यभिचार का कर दिए अभाव अभावपत वृत्ति तो अगर हम वहां इसी प्रकार की मतलब जो लक्षण रहा स्व अभाववत अगर हम व्यतिरेक कहेंगे तो स्व अभाव तो कहना पड़ेगा तो अगर हम व्यतिरेक सहचार का कहेंगे क्या होगा अभाववत वृत्ति कार्य अभाव हो जाएगा स्व अभाववत वृत्ति अगर कार्य रह जाएगा व्यतिरिक तो व्य विचार हो जाएगा और अगर हम व्यतिरेक में सहचार कहेंगे तो स्व वृत्ति कार्य हो जाएगा क्या कार्य अभाव होगा तो क्या लक्षण हो जाएगा कार्य कार्यावक का... कार्या का... कार्या का... आगे कौ जोड़ देंगे फिर आगे तो जोड़ने से ये लक्षण आ जाएगा इस प्रकार के एक लक्षण होने से हम बाकी आगे इस प्रकार की सोच सकते हैं ये हुआ विचार अच्छा और एक ये रामरुद्रिका एक पंक्ति था इसका ताज विचार करेंगे वो कंठस्थ तो हुआ किसको देख लिए बोलिए आप इंदुजी प्रतियोगिता तो तो तो तो अवच्छेद हाँ। अभी एक अधिकरण में घट और पटो इसको लेकर के विचार करेंगे अभी जहाँ पट है वहाँ घट नहीं है तो जहाँ पट है वो पट अधिकरण होगा तो हम उसको पट अधिकरण कह सकते हैं पट मत कह सकते हैं पट वथ पटव अर्था मथु पटवत भी कह सकते हैं तो जहाँ पट है अगर वहाँ घट नहीं रहेगा तो पट के साथ समानाधिकरण कौन हो गया घटा भाव हुआ तो पट समानाधिकरण कौन हुआ घटा भाव अभी हम पट समानाधिकरण घटा भाव कहेंगे ना पट वन निष्ठ घटाभाव कहेंगे अगर हम पट समानाधिकरण घटा भाव कहेंगे और पट वन निष्ठ घटाभाव कहेंगे ये दोनों में से कौन ठीक हुआ ठीक तो होगा अच्छा तो अभी पटवनिष्ठ घटाभाव यहाँ पंक्ति इसी प्रकार की दिया पटवनिष्ठ घटाभाव जैसा पटवनिष्ठ घटाभाव हुआ अभी हम घटाभाव नहीं कहकर के अभाव कहते हैं खाली पटव निष्ठ अभाव ये अभाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा पटवन निष्ठ अभाव प्रतियोगी अभी हम दो ही चीज का विचार कर रहे हैं ना सभी का विचार नहीं कर रहे हैं तो पटव निष्ठ अभाव प्रतियोगी कौन हो गया घट अभी घट क्या हो गया अभाव प्रतियोगी तो अगर घट हो गया पटवनिष्ठ अभाव प्रतियोगी अभी हम घटत्व को क्या कहेंगे घटतत्व को क्या कहेंगे हाँ पूरा बोलिए वन निष्ठा अभाव प्रतियोगिता बोलिए इंद्रजी। निष्ठा अभाव प्रतियोगिता इंद्र जीव अवच्छेद कौन हुआ समतारंद जी घट घटत्व तो, तो में क्या धर्म आया अच्छा अभी घटतत्व तो क्या हो गया किसका प्रतियोगिता घटवन अच्छा। निष्ठ कौन घटवत तो में क्या रहा कौन रहा अभाव तो क्या लक्षण हो गया एक घटत हम क्या कहेंगे प्रतियोगिता अवच्छ अगर नहीं होता तो क्या कहेंगे प्रति अभाव प्रतियोगी का क्या कहेंगे घटतत्व को क्या कहेंगे अभी क्या कहेंगे समी जी तो कौन हुआ घटतत्व अभी घटतत्व में क्या धर्म आ जाएगा ये घटत तो में आएगा अभी इसमें एक में एक पदार्थ आया तो जो आएगा उसको धर्म कहेंगे ना जिसमें आएगा उसको धर्म कहेंगे जो आएगा और जिसमें आएगा धर्मी तो यहाँ हमारा किसमें आया वो आया किसमें आया किसमें आया घटकत्व में आया क्या आया इंद्र जी किस में आया घटक में en तो धर्मी कौन हो गया महेश जी घट घटत्व जहां धर्मी हो गया बहुब्री समाज करेंगे तो क्या कह कहेंगे घटतत्व धर्मी है जिसका घटत्व धर्मी का तो घटत्व जिसका धर्मी है वो धर्म कौन है घटत्व घटत्व जिसका धर्मी हुआ धर्मी हुआ अर्थात तो उसमें एक धर्म आया कौन धर्म है वो घटा सम्मान अच्छा ठीक है अवच्छेद प्रतियोगिता अवच्छेद हुआ तो उसमें आ गया प्रतियोगिता अवच्छेद पटिष अभाव प्रतियोगिता अवच्छेद ये घटत्व में आया तो ऐसा जहां आ गया प्रतियोगिता अवच्छेद जहां आ जाएगा अर्थात घटत्व में अगर ये आ गया तो ये घट फिर वहां पट जहाँ है वहाँ विद्यमान रहा क्योंकि अभाव वहाँ है अगर हम कहेंगे कि नहीं नहीं घटका का वहाँ अभाव नहीं है अर्थात घट विद्यमान है अगर घट विद्यमान होगा फिर घट अभाव का प्रतियोगी बन जाएगा नहीं बनेगा तो घटतत्व तो फिर अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक बन जाएगा नहीं बनेगा तो घटतत्व तो प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं बनेगा तो फिर प्रतियोगिता का अनवच्छेद बनेगा अगर वहाँ घट विद्यमान होगा तो घटत में क्या आ जाएगा सोच कर एक ही आदमी बोलिए सोच करके एक ही बार चांस मिलेगा हाँ पाट, हो गया महेश जी बोलिए अगर वहाँ घट विद्यमान है तो क्या होगा अनुवच्छेदक अनुवच्छेदक का हो जाएगा घटत तो जाएगा वो का नहीं बनेगा क्योंकि विद्यमान हो जाएगा अवच्छेद प्रतियोगिता अवच्छेद है तो ना अभाव प्रतियोगिता अभाव का प्रतियोगिता ही अभाव का तो पटवन निष्ठा अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद को हो जाएगा वो घटत्व ये अनवच्छेद का कब हो जाएगा अगर घटो वहाँ है तो अगर घटो वहाँ नहीं है तो घटतत्व तो क्या हो जाएगा अवच्छेद का हो जाएगा इसी प्रकार की यहाँ विचार करते हैं आत्मा एक अधिकरण उसमें मंगल और उसमें समाप्ति जैसे वहाँ भूतलव विचार कर लेते हैं इस प्रकार यहाँ आत्मा आत्मा में मंगल भी और आत्मा में समाप्ति भी समाप्ति ये मंगल क्या चीज है कहते तो हैं मंगलाचरण करना एक ही क्रिया है आगे कहेंगे कि मंगलाचरण ये क्रिया नहीं है तो ये कृति अर्थात क्रिया होने से पहले नया एक लोग आत्मा में एक कृति मानते हैं तो ये कृति तो कृति आत्मा में रहेगा और समाप्ति समाप्ति अर्थात तो ग्रंथ लिखना अर्थात तो वर्ण उच्चारण करना ये कोई ऐसा लिखना नहीं वर्ण उच्चारण तो समाप्ति अर्थात तो चरम वर्ण उच्चारण करना ये वर्ण का उच्चारण ये शब्द है ये कहाँ रहेगा शब्द आकाश में रहेगा तो अभी ये जो चरम वर्ण उच्चारण हुआ ये वर्ण रहेगा आकाश में ये वर्ण का ध्वंस कहाँ रहेगा आकाश में रहेगा तो समाप्ति हो गया चरम वर्ण ये दूसका ध्वंस हो जाना तो अभी ये जो चरम वर्ण ये ध्वंस हुआ ये वर्ण उच्चारण करने के लिए अनुकूल कृति ये ग्रंथकार करते हैं तो स्व कृति स्व विषय का कृतिमान स्व अर्थात ये चरम वर्ण उसका आगे ध्वंस हो जाता है तो ये चरम वर्ण उच्चारण करने के बाद आगे और वो वर्ण उच्चारण नहीं किए वर्ण ध्वंस हो गया तो ये वर्ण ध्वंस होने के लिए ये उद्यम किया ये ग्रंथकार अर्थात उच्चारण करके रह गया तो ये चरम वर्ण ध्वंस के लिए अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार हो रहे हैं और कृति ग्रंथकार का आत्मा में रहेगा तो स्व विषय का मतलब स्व विषय का कृतिमान इतना भी कहने से होगा अनुकूल कहने से होगा नहीं तो स्व विषय का कृतिमान स्व हो गया चरम वर्ण ध्वंस उसको विषय करने वाले कृति कृति अर्थात प्रयत्न ये कृतिमान हो गया ग्रंथकार ये संबंध से समाप्ति भी ग्रंथकार का आत्मा में रहेगा और मंगल भी ग्रंथकार का आत्मा में रहेगा मंगल हो गया कृति किस संबंध से आत्मा में रहेगा संबंध से और समाप्ति हो भी समाप्ति तो चरण व ग्रंध्वंस वो एक विशेष संबंध से रहा स्व विषय का कृतिमत्व स्व विषय का कृतिमान हो गया ग्रंथकार उसका आत्मा में रहेगा स्व विषय को कृतिमत्व ये दोनों संबंध से मंगल और समाप्ति दोनों रह जाएंगे अभी समानाधिकरण हुए यहाँ विचार चल रहा है कि मंगल रहता है अथवा तो नहीं रहता है अगर मंगल नहीं रहेगा तो मंगल का वहां अभाव मिल जाएगा ग्रंथकार का आत्मा में तभी तो मंगल धर्मिक मंगलत्व तो धर्म अगर मंगल नहीं रहेगा उस आत्मा में तो मंगलत्व तो धर्मी कौन हो जाएगा मंगलत्व धर्मी जैसे हम अब तक विचार कर रहे थे घटत्व धर्मी इसी प्रकार की घटत्व धर्मी कौन हो रहा था इतना लंबा पंक्ति था ना घटत्व धर्म कौन हुआ पटवनिष्ठ अभाव प्रतियोगिता तुम तो इसी प्रकार की यहाँ एक हो गया मंगल एक हो गया समाप्ति मंगल हम अभी अगर घटके स्थान पर मंगलों को ले आए और पटक स्थान पर कौन आ जाएगा समाप्ति, समाप्ति। तो ठीक उसी प्रकार की क्या कहेंगे मंगलत्व तो धर्मी को? कोई सोच करके कह एक एक कौन कह को पाएगा मंगलत्व धर्मिका, हाँ, मंगलत्व धर्मी का हाँ ये होगा बोलिए क्या चीज समाप्ति समाप्ति ही तो ध्वस और मंगल मंगल और समाप्ति ये दोनों ही आत्मा में अगर नहीं रहेगा मंगल घट तो नहीं रहा तो पट तो है किंतु किन्ट नहीं रहा अगर नहीं रहेगा तो जैसे घट नहीं रहा किंतु पट रहा हम कहते घटतत्व तो धार्मिक पट मन निष्ठ अभाव प्रतियोगिता अवच्छेद हम कहते थे इसी प्रकार की यह मंगल और नहीं रहा समाप्ति रहा तो समाप्ति मन निष्ठ मंगल होगा ना मंगल अभाव होगा मंगल नहीं है कह रहे ना मंगल अभाव होगा तो समाप्ति मिष्ठ कौन हुआ मंगल अभाव समाप्ति मिष्ठ अभाव प्रतियोगी मंगल और समाप्ति मिष्ठ अभाव प्रतियोगिता अवच्छेद कौन होगा मंगलत्व तो, मंगलत्व तो क्या हुआ मंगलत्व तो क्या हो गया दिव्यु दिव्यु दिव्यु स्पष्टत्व का बड़ा महत्व है ये सस्ता नहीं है जिधर उधर लगा देंगे मंगलत्व तो अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद को हुआ ना प्रतियोगिता अवच्छेदत्व हुआ अवच्छेद को हुआ तो अभी मंगलत्व ये हो गया अभी मंगलत्व में क्या आएगा अभी पूरा पंक्ति कह पाएंगे पहले धर्मिक कैसे उसे लेकर के समतानंद जी कहे वो तो उसका पूर्व में क्या रहेगा मंगलत्व बोलिए आप स्पष्ट हुआ अगर मंगलत्व तो क्या हो जाने से ये आ जाएगा मंगलत्व तो में मंगलत्व तो क्या होगा समाप्ति मन मंगलत्व तो? मंगलत्व तो क्या होगा ना ना अब अच्छे ये मंगलत्व हो जाएगा और मंगलत्व में क्या आएगा क्या आएगा? तो आप तीद्धा, आप तीद्धा, तीद्धा, किस में आएगा धर्मी कौन हो जाएगा मंगलत्व तो मंगलत्व धर्मी हो जाएगा तो समस्त पद क्या कहेंगे महेश जी तो ये मंगलत्व में आया तब तो हम कह देते हैं मंगलत्व धर्मी का तो मंगलत्व धर्मी का अगर ये पदार्थ बन जाएगा तो फिर वहां समाप्ति रहा किंतु मंगल नहीं रहा अगर वहां मंगल रहेगा तब क्या होगा लक्षण अगर वह रह जाएगा तो अवच्छेद नहीं बनेगा अनवच्छेद बनेगा तो अभी हमको अगर निश्चय नहीं है कि वहाँ मंगल है अथवा नहीं है तो हम अभी कहेंगे कि यह अवच्छेद तो भी आ सकता है मंगल धर्मी का हो सकता है अथवा अनवच्छेदक तो ये दोनों प्रकार की हो सकता है तो इस प्रकार की हो जाने से कहा जाएगा का वहाँ वे संशय है वो दोनों पंक्ति वहाँ दिया था थोड़ा देख लेंगे उसको अच्छा बेविचार संदेह मंगलत्व धर्मी समाप्ति मन निष्ठा भाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व संदेह अभी मंगलत्व धर्मी मंगलत्व में रहता है समाप्ति मन निष्ठा अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वम अगर ये रह जाएगा तो फिर वहां मंगलो रहा नहीं रहा नहीं रहा किन्तु इसका संदेह है तभी मंगलो है नहीं है ये संदेह है मंगल है नहीं है ये संदेह होने से ज�... ना ना उसका संदेह है कहता है संदेहस्य व्यविचार और संदेहस्य ये तो खाली इसका मतलब ये शब्द का अर्थ कह दिया ये ऐसा प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व है ऐसा निश्चय नहीं है उसका संदेह है तो संदेह है अर्थात वे का संदेह हो रहा है तो अगर ऐसा हमको ये व्यापक का खाली संदेह हो रहा है तब तो पर्वत में जैसे बन्ही का संदेह होगा तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये व्यविचार हो जाएगा तो अभी हमको कार्यकरण भाव निश्चय नहीं हो रहा है किन्तु तो हम अनुमान कर पाएंगे तो इसके लिए आगे कहते हैं ग्राह्य संशय रूपतया भाष्य में कल हम लोग देखे थे मूल में कि व्यभिचार संदेह से ग्राह्य संशय रूपतया तो ग्राह्य ग्राह्य अर्थात साध्य साध्य का संशय होने से कार्य कारण भाव का प्रत्यक्ष नहीं हुआ किंतु हम अनुमान कर सकते हैं इसके लिए आगे टीका मेरा रामूद्री में दे रहे अनुमित ही ग्राह्य मंगल समाप्ति कारणत्व मंगल में समाप्ति कारणत्वम रहेगा तभी तो कारण कौन हो जाएगा मंगल किसका समाप्ति का अर्थात जहां समाप्ति रहेगा समाप्ति हो जाएगा कार्य तो जहां समाप्ति रहेगा वहां मंगलों को रहना होगा यह हम अनुमिति के द्वारा सिद्ध करेंगे तच्च तच्च अर्थात ये जो समाप्ति कारण तुम अर्थात जहां समाप्ति रहेगा वहां मंगलों में जो समाप्ति कारण आएगा ये मंगल में जो समाप्ति कारण आएगा कहते हैं कि क्या है कि वही है समाप्त मंगल में समाप्ति कारणत्व कब आ जाएगा जब समाप्ति रहे और मंगल निश्चय रहे तो यही हो गया कि अर्थात मंगल अगर व्यापक हो तो मंगल अगर व्यापक होगा तब मंगल धर्मी का मंगल व्यापक है अर्थात जहां समाप्ति है वहां मंगल है विद्यमान है तभी मंगलत्व धर्मी का कौन हो जाएगा पूरा लक्षण कहेंगे मंगलत्व धर्मत्व धर्म अनवेदक अगर अनुच्छेदत्व आ जाएगा अर्थात तो वहां तो मंगल विद्यमान है वही दे दिया गया समाप्ति मन निष्ठ अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद क हो जाएगा मंगलत्वम और अनवच्छेद बत अनवच्छेदक वान हो जाएगा मंगल और मंगल में आ जाएगा अनवच्छेद अनवच्छेदक बत्व देखिए पंक्ति वहाँ दिया समाप्ति में अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक अनवच्छेदक हो जाएगा मंगलत्वम क्योंकि मंगल वहाँ विद्यमान है तभी प्रति अभी अवच्छेदक हो गया मंगलत्वम और अवच्छेदक वान कौन हो जाएगा क्योंकि अवच्छेद अवच्छेद हो गया मंगलत्व अवच्छेद मंगल अनवेदक हो गया मंगलत्व अनवच्छेदक वान हो गया मंगल तो अभी मंगल में मंगल में आ जाएगा अनवच्छेद अनवच्छेद हो गया मंगलत्व अनवच्छेद का वान कौन हो जाएगा मंगल अनुच्छेद का बत्वम किसमें आ जाएगा अनवच्छेद का हो गया मंगलत्वम अनवच्छेद को वन कौन हो जाएगा मंगल अनवच्छेद का बत्वम किस में आएगा मंगल में आएगा तो वही दे दिया अनवच्छेद बीच में मंगल दे दिया अनवच्छेद के साथ समानाधिकरण करके समाप्ति आएगा मंगल मंगल में आएगा वान होगा मंगल होगा निश्चित हुआ तो बीच में मंगल दे दिया आप बीच में मंगल को हटा दीजिए नहीं तो अभी समाप्ति मन निष्ठ अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद कौन हो जाएगा अब अनवच्छेद मंगलत्व तो उसको आप दूर में उठा करके रख दीजिए अभी प्रतियोगिता अनवच्छेद को वान कौन हो जाएगा मंगल अभी प्रतियोगिता अनवच्छेद क ब किस में आ जाएगा मंगलमे मंगले ये अनवच्छेद बत्तम आ जाएगा देखिए उसका ऊपर पंक्ति ठीक लिखे अनुमित्या ही ग्राह्य मी मंगले मंगले समाप्ति कारण तो हम अनुमान करते हैं और वो समाप्ति कारण तो क्या हो गया समाप्ति मनिष्ठ मन अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद बीच में मंगल लिख दिया अगर आप ये मंगल को दूर में रखेंगे तो कहते तो मंगल में ये चीज आ जाएगा तो अभी देखिए मंगल में ये चीज आ जाएगा अनवच्छेद और अनवच्छेदको का अर्थ हो गया मंगलत्वम तो आगे दे दिया मंगलत्व बत्तुम अनुवच्छेद को का अर्थ हो गया मंगलत्व बत्तम अनवच्छेदक हो गया मंगलत्व आगे आप अनुच्छेद बतुम हम ले आए मंगलों में तो अनुच्छेदक अगर मंगलत्व तो हो गया अनुच्छेद बत्तम का अर्थ हो जाएगा मंगलत्व बत्तुम तो ये भी मंगलो में आएगा मंगलत्व बत्तम ये मंगलों में आएगा अभी देखिए मंगलत्व तो बत्वम मंगलत्व तो बत्तम कहने से मंगलत्व तो वन कौन होगा मंगल होगा मंगलत्व तो बत्तम फिर किस में आ जाएगा मंगल में तो मंगलत्व तो जैसे मंगल में आएगा मंगलत्व तो बत्व भी मंगल में आएगा तो बीच में मंगल शब्द लिख दिया क्योंकि वह अवच्छेद का बनता है ऐसा अगर स्थिति होगा तो समाप्ति कारणत्व अर्थात तो ये मंगल कारण बन जाएगा ये पंक्ति वहां दे देवच्छेद कहे अनवच्छेद कहें ये समान बात है हम धन कहे धनवत्वम कहें यह एक ही अर्थ है धनम और धनवत्वम क्योंकि धन और धनवान ये एक ही है नहीं है तो धनवत में क्या धर्म रहेगा धनवत्वम तो यही धनवत्वम धनवत में वास्तव में क्या पदार्थ रहता है धन ही रहता है इसलिए धनवत्वम धनव इसलिए मतुप प्रत्येअ के आगे अगर त्व करेंगे तो किसको कहेगा मतुप का प्रकृति को कहेगा तो इसी प्रकार की यहाँ भी हो गया अवच्छेद क इसके आगे हम मतुब कर देंगे अवच्छेद का वान हो जाएगा उसके आगे फिर तो कर देंगे अतः अनवच्छेद का वान का जो धर्म अर्थात अनुच्छेद तो समान अर्थ होगा प्रतिबंधकत्व ये कहता है कि अगर जो कभी बालक धूमो बंधी का सहचार देखा नहीं तो अभी किसी जगह में अभी उसका पर्वत तो दिखाया जा रहा है कहते देखो वहां पर्वत है तो पर्वत में अभी वो नहीं कर पाएगा अर्थात कार्य कारण भाव बन्ही धूमो में नहीं कर पाएगा क्योंकि बनी उसको नहीं दिख रहा है अगर कारण वहां प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होगा तो कार्य कारण भाव वो ग्रहण नहीं कर पाएगा नहीं कर पाने पर भी अभी उसको वहां बनी है नहीं संदेह हो सकता है कार्य कारण भाव निश्चय नहीं हो रहा है किंतु बन्नी है नहीं है इस प्रकार की वो संदेह कर सकता है क्या चीज बनी है नहीं है क्या चीज हा मतलब आपका कहना है कि क्योंकि व्याप्ति ग्रहण तो नहीं है अगर हम वहां धूम है तो फिर व्याग्रह है नहीं है ये कैसे संदेह करेंगे इस प्रकार के आपका प्रश्न है ये बन्ही और धूम का बीच में अगर किसी संपर्क हमको ज्ञान है तभी तो हम कहेंगे तो धूम दिख रहा है तो बनी होगा नहीं होगा इस प्रकार की संदेह करेंगे अगर बने धूमो और व्याघ्र का बीच में कोई संबंध नहीं है तो धूमो दिखने से हम व्याघ्र है नहीं ऐसा संशय करना यह तो व्यर्थ बात है तो अर्थात हमको व्याप्ति ग्रहण नहीं होने से हम संशय भी नहीं कर पाएंगे ये स्वामी जी का प्रश्न है तो ठीक है हमको व्याप्ति ग्रहण नहीं है अन्वय में तो इसलिए यहां कहते हैं कि सिद्धांत यहाँ अनुय अनुमान नहीं दे रहा है ये के अनुमान दे रहा है अनुय अनुमान देने के लिए उसको अनुय व्याप्ति का ज्ञान चाहिए और है नहीं है नहीं तो बेतरिक अनुमान दे करके अभी वहां धूम है नहीं है वो देखा है कि नदी में वहां बनी नहीं है धूमो नहीं है ये तो देखा है किन्तु जहां धूमो है वहां बनी है ऐसा वो नहीं देखा है तो इसलिए अनुय अनुमान तो नहीं कर पाएगा किंतु तो देखा है देखने से अभी वो व्यतिरिक्क अनुमान इसलिए सिद्धांति कर रहा है अन्वय नहीं देखा तो अन्वय व्याप्ति कार्य कारण भाव निश्चय नहीं है तो ठीक है किंतु किन्तु के व्याप्ति के आधार पर अभी वहां संशय करके वो अनुमान कर सकता है व्यतिरिक्त अनुमान कर सकता है क्योंकि देखा जहां बनी नहीं है वहां धूमा नहीं है नदी में देखा है तो इसलिए वहां दिया कारणता प्रत्यक्ष कारणदार अर्थात तो कारणत्व तो। अर्थात कारण भाव अर्थात तो कार्य कारण भाव कार्य कारण भाव उसको प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि कारण दिख नहीं रहा है किंतु व्यति अनुमान के द्वारा वो कारण का सत्ता को वहां अनुमान कर सकता है व्यतिरिक्त अनुमान के द्वारा अनु अनुमान नहीं कर पाएगा व्यतिरिक व्यक्ति है ना हम हाँ? नदी में देखा है वनी नहीं है धूम नहीं है व्यतृत्त व्याप्ति से उसको पता चलता है जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी इतर भिन्न गंधवत्व यह हमको व्याप्ति का ज्ञान नहीं है गंधवत्व ये जो लक्षण है ये लक्षण हम जान लिए बोल करके हम कह देते हैं है ना क्या है न्याय अनुय व्याप्ति का नहीं व्यक्ति व्याप्ति व्यक्ति व्याप्ति में संदेह नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अब कहते हैं कि अभी मतलब बेतरे के बे, व्यभिचार का संशय है तो बेतरे के व्यक्ति का ग्रहण नहीं है नहीं, ये तो हाँ ये अभी ठीक तो है।, तो है उनका अन्य के विचार का संशय हमसे हाँ इसको थोड़ा हम अर्थात और विचार करके कल तक आएगा अभी अन्य व्याप्ति उसको ग्रहण नहीं है कारणता प्रत्यक्षण नहीं हो रहा है के व्याप्ति भी उसको निश्चय नहीं है क्योंकि व्यतरक व्यविचार का संशय हो रहा है अभी तो दोनों ही व्याप्ति उसको नहीं है तो फिर व्यतर का अनुमान भी ये कैसे करेगा ये इनका प्रश्न है तो यहाँ इसका समाधान कल थोड़ा हम विचार करके बिकल कहेगा इसके ऊपर ठीक है ठीक इसको कल देखेंगे अच्छा आज तो समय हो गया एक पंक्ति आगे और देखेंगे अभी व्यतिरिक अनुमान के द्वारा समाप्ति कारण ये मंगल होगा ऐसे व्यवस्था करते हुए ये अनुमान में जो हेतु दिया समाप्ति अन्य फलकत्व सती सफलत्वाद ये जो हेतु दिया ये हेतु का अभी पदकृत्य दिखाते हैं विशेष्य असिधि निराशा अर्थात हेतु में जो विशेष्य भाग है ये असिद्धि अर्थात में नहीं है विशेष्य भाग हो गया सफलत्व पक्ष हो गया मंगल तो मंगल में सफलत्व ये सिद्धांति पहले दिखा रहा है अच्छा इसके लिए सिद्धांती अनुमान दे रहा है अविगित शिष्टाचार विषयत्व न मंगल से सिद्धे ये अनुमान दे रहा है सिद्धांती अविगित शिष्टाचार विषयत्व न क्या विभक्ति हो गया तृतीया तो फिर ये अनुमान में क्या हो जाएगा हेतु हो जाएगा मंगलस्य सफलत्वम तो पक्ष कौन हो जाएगा मंगल और साध्य हो जाएगा सफलत्व अनुमान वाक्य हो जाएगा मंगलम सफलम अभिजीत शिष्टाचार विषयत्व तभी अभिजीत शिष्टाचार विषयत्वाद तो शिष्टा ये हेतु अभी सफलत्व को सिद्ध करेगा मंगल में सफलत्व सिद्ध होने से जो केवल व्यक्ति के अनुमान वाह पार्श्व में है वो सिद्ध होगा सफलत्व पूर्व अनुमान में सफलत्व हेतु का विशेष भाग है अभी आपको सफलत्व को सिद्ध करना पहले पड़ेगा तभी तो सफलत्व के लिए हेतु दे दिया अविगित शिष्टाचार विषयत्व ये हेतु हुआ उसमें व्याप्ति कैसे कहेंगे सफलत्व हम ये हमको दिखाना पड़ेगा अभी ये जो हेतु दिया है द्वितीय अनुमान में ये भी है विशिष्ट हेतु है इसमें विशेष्य कौन होगा विषयत्वम पहले हम दक्षिण पार्श्व से आरम्भ करेंगे अभी व्याप्ति कैसे कहेंगे यत्र विषयत्वम तत्र सफलत्वम, ऐसा कह देंगे ये जो सुख होता है वो भी ज्ञान का विषय बनता है तो अभी सुख में ज्ञान विषयत्वम तो रहेगा अरे सुख सफल है सुख निष्फल है सुख स्वयं फल है तो सुख का और कोई फल नहीं है अगर खाली विषयत्वम कह देंगे तो वे विचार होगा इसके लिए आगे कहते हैं विषयत्वम अर्थात ये द्वितीय अनुमान का हेतु का पदकृत्य दिखा रहे हैं विषयत्व ज्ञान विषय सुखे अति प्रसक्तम ज्ञान विषय सुख हो गया तो सुख में विषयत्व आ गया किंतु वहां सफलत्व नहीं रहा नहीं रहने से वे विचार होगा इसलिए कहते हैं कि आचार विषयत्म कहना पड़ेगा ज्ञान विषयत्व होने से नहीं होगा आचार विषय तुम और आचार क्या है कहते हैं आचारश्च अत्र यद्यपि क्रिया एवं क्योंकि आचार आचरण आचरण का विषय हम मंगलो को आचरण का विषय बनते हैं बनाते हैं तो आचार विषय तुम आचार हो गया क्रिया क्योंकि उच्चारण करेगा मंगलो उच्चारण करेगा तो यद्यपि यहाँ आचार शब्द का अर्थ क्रिया हुआ तथापि तो क्रिया का कोई विषय नहीं होता है विषयत तो ज्ञान इच्छा कृति ये तीन पदा ये तीनों का ही विषय होता है और शब्द का विषय जब कह देते हैं जैसे घट शब्द इसका विषय क्या है घट ये शब्द का विषय कैसे आ जाता है शब्द जन्य ज्ञान विषयत्व शब्द जन्य ज्ञान का विषय को हम शब्द का विषय ऐसे कह देते हैं तो अभी यहाँ क्रिया का कोई विषय नहीं है और आप आचार विषय आचार शब्द का अर्थ क्रिया कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि यद्यपि यहाँ आचार शब्द का अर्थ क्रिया है तथापि विषयत्व श्रुते है यहाँ आचार का विषय सुना गया इसलिए कृति रहे व विवक्षिता इसलिए यहाँ आचार शब्द से क्या लेंगे कृति लेंगे तो अभी कृति विषयत्व ये मंगल में आएगा तो आएगा तो वहाँ सफलत्व तो रहेगा तो कहते हैं कृति विषयत्व कृतिका कृति अर्थात प्रयत्न कहते हैं कृति का विषय जैसे किसी को स्वर्ग चाहिए तो याग करेगा तभी तो उसका जो प्रयत्न है वो प्रयत्न का विषय अभी स्वर्ग है नहीं है स्वर्ग को चाहता है ना उसका प्रयत्न का विषय स्वर्ग भी है और प्रयत्न का विषय याग भी है तभी तो प्रयत्न का विषय स्वर्ग भी हुआ और प्रयत्न का विषय याग भी हुआ तो अगर हम कृति विषय कह देंगे तो जहाँ कृति विषयत्व रहेगा वहाँ सफलत्व रहना चाहिए तो कृति विषयत्व स्वर्ग है किंतु स्वर्ग सफल है क्या नहीं है इसलिए हमको कृति विषयत्व से क्या लेना पड़ेगा याग जैसा पदार्थों को लेना पड़ेगा ये कृति विषयत्व स्वर्ग भी रहा स्वर्ग में भी रहा याग में भी रहा हमको ये दोनों में कुछ अंतर करना पड़ेगा तो कृति ये जो अभी स्वर्ग चाह करके याग करता है अभी कृतिका उद्देश्य क्या है और कृतिका का विधेय क्या है स्वर्ग और विधेय विधेय अर्था कर्तव्य तो अभी याग में कृति उद्देश्य तो रहेगा ना कृति विधेय तो रहेगा कृतिका उद्देश्य कौन है अभी तो फिर याग में क्या रहेगा कृति विधेय तो रहेगा तो अभी याग को अगर लेना है तब हम कृति विषयत्व शब्द का अर्थ क्या करेंगे कृति विधेयत्व अगर स्वर्ग को लेना है क्या कहेंगे कृति उद्देश्यत्व अगर हम कृति विषयत्व का अर्थ कृति उद्देश्यत्म कर देंगे तो वो स्वर्ग में जाएगा फल में जाएगा तो वो फिर उसमें सफलत्व रह जाएगा नहीं रहेगा रहे इसलिए हमको यहाँ कृति विषयत्व से क्या लेना पड़ेगा कृति विधेयत्व लेना पड़ेगा तो यहाँ हमारा मंगल और समाप्ति ये दोनों है तो इसमें विधेय कौन है उद्देश्य कौन है अभी मंगल और समाप्ति हैं उद्देश्य तो अभी हम मंगल में कृति विषयत्व को रख करके उसमें सफलत्व को रखना चाहते है किसमें मंगल में मंगल में।, में कृति विषयत्व रखेंगे ये कृति का विधेयत्व तो है ना कृति का उद्देश्यत्व तो है कृति का विधेयत्व है और यहाँ मंगल जो करता है उसके लिए प्रयत्न करता है मंगल में कृति विधेयत्व तो रहेगा तो कृति उद्देश्यत्व कहाँ रह जाएगा समाप्ति में Alberto. तो अभी हमारा यहाँ कृति विषयत्व अर्थ शब्द से हम कृति तो विधेयत्व लेंगे तब तो ये कृति विधेयत्व कहाँ रह जाएगा मंगल में वहां सफलत्व तो रहेगा इसी को कह रहे है कृति विषयत्व यहाँ कृति लेना है आचार शब्द से और तद विषयत्व तद विषयत्व कहने से क्रिति रे यहाँ आचार शब्द से यद्यपि क्रिया लिया जाता है किंतु यहाँ क्रिया नहीं लेकर के कृति लेंगे क्योंकि क्रिया का विषय नहीं होता है कृति का विषय होता है तो कृति रेव विवक्षिता तद विषयत्व तद विषयत्व कृति विषयत्व कृति विषयत्व हम मंगलों में रखेंगे तो कृति विषयत्व च विधेयत बोध्यम न उद्देश्य तया ये नहीं लेना है तो अगर विधेयत लेंगे ये कृति विधेयक ये समाप्ति में रह जाएगा नहीं, नहीं रह जाएगा तो अगर कृति विषयत्व का अर्थ कृति विधेयत्व कह देंगे ये समाप्ति में नहीं रहेगा और समाप्ति में सफलत्व रहेगा नहीं रहेगा तो पहले क्या होता था कहते हैं कि समाप्ति भी कृति विषयत्व है कि सफलत्व नहीं है हम कहते हैं कृति विषयत्व का अर्थ कृति विधेयत्वम इसलिए कृति विधेयत्व में समाप्ति में जाएगा नहीं, नहीं। और समाप्ति में सफलत्व है नहीं, नहीं है तब तो कृति विधेयत्व में नहीं है सफलत्व भी नहीं है कोई दोष नहीं है ते न फले फले अर्थात समाप्त न बे विचार ते अर्थात तो कृति विषयत्व का क्या अर्थ करने से ऐसा हुआ कृति विधेयत्व अगर करेंगे तो वे नहीं होगा क्यों कहते हैं तस् अर्थात फलस्य उद्देश्य तो कृति विषयत्व यहाँ फल कौन है समाप्ति समाप्ति कृति का उद्देश्य है तो कृति उद्देश्य समाप्ति हो गया तो समाप्ति में कृति उद्देश्य तो रहा और समाप्ति में सफलत्व तो रहा नहीं रहा, रहा। कहते नहीं रहने से कोई व्यवचार नहीं है क्योंकि हमारा कृति विषयत्व का अर्थ कृति उद्देश्यत्व है क्या नहीं है कृति विधेयत्व है तेन तेन अर्थात कृति विषयत्व का अर्थ कृति विधेयत्व करने से फल में वे नहीं होगा क्योंकि कृति विधेयत्व फल में नहीं रहेगा और सफलत्व में ही फल में नहीं रहा तो कहने से कोई हमको दोष नहीं है यहाँ तक हो गया अच्छा ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकरं शंकराचार्यं के शव सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरा मूर्ति वेद व्योम बदवेहाय दक्षिणा ओम शांति शांति शांति अब क्या पूछ रहे थे अच्छा ठीक सामान्य तो दृष्टि अर्थात तो कहीं कार्य कारण भाव देखा हो तो सामान्य रूपेण यहाँ तो अन्य व्याप्ति भी ग्रहण नहीं हुआ व्यतिरक में संशय हो गया इसलिए दोनों पक्ष से ये कठिन स्थिति देखेंगे वहाँ कुछ टीका इत्यादि में दिया होगा तो।